करता है, और जब उत्क्रमण करना अलग है अलग है अलग अलग है ना क्रियाएँ क्रिया पृथक है उत्क्रमण कर जाना नहीं मतलब देखो में जाने के में फ होती है ना उसको क्या करा देना उसको कहा गया है अब आएगा में का, का करेंगे कि भाष्य अर्ध भ्राचार बच्चों के अब ये भी है कि जब जब पूर्व शरीर से नए शरीर को प्राप्त करता है संबंध तो सहित छह अंगलियों को इसी प्रकार लेकर के जाता है जिस प्रकार से चुनाव वे कौन है जिनको देखा जाता है चुनावी यानी है चुनाव यान तो जिससे लेकर जाता है इस पर देखते हैं है उदाहरण एवं क्या अधिक मना मन अयसे अयोत्रु स्पर्शन क्याशन क्या घृहम अयोत्रुस्पर्शन च रसन क्या घरम एक क्या दूसरे वाक्य है ना मना उसको तो भी नहीं बन ऊपर ही लेना क्या घरम बन लेना मना अविस्थायन से लगाएंगे अयम अयम कर या जीव रहने वाला जीव है चक्षुर्म पद स्व इंद्रियोत्री रचना और घृण इनमें से पांच महीना चक्स रचना और घृण इनमें से प्रत्येक इंद्र इनमें प्रत्येक इंद्री के साथ इनमें प्रत्येक इंद्री के साथ मना अधिस्थाएं मन को आश्रय बनाता है इनमें प्रत्येक इंद्री के साथ मन को आश्रय बना करके मना करता है है इनमें से के हैं, ना प्रत्येक इंद्री के साथ मन को आश्रय बना करके मन के साथ एक काल में एक इंद्री से ही संबंध होकर ज्ञान होगा ना जिस समय मन का नेत्र से संबंध होकर के शास्त्र ज्ञान हो रहा है इसी काल में मन का स्वच्छ सम्बन्ध होकर ज्ञान हो सकता है देखेंगे घरण मन सत्यकम इंद्रिय है ना तो तो जैसा जैसाओ दोगाओ वैसा वि करना सोत्रियम प्रश्न घोचना या फिर ऐसा कहेंगे घर तक लेकर घर दियम मन ऐसा करेंगे क्या प्रत्येक इंद्रियम मन अधाई समझ जाएगा में में प्रत्येक प्रत्येक के साथ। मन को आश्यना मन को प्रत्येक इंद्री के साथ छठवें मन को आश्चर्य बना करके अयम प्रक्रिया देश था सब दादी दूसरी का सेवन करता है द्वितियां लेना सब दादी में सब दादी दुष्यों का सेवन करता है लग गया तो ध्यान देना कि जिन इंद्रियों को आश्रय बना करके दुस्मियों का सेवन करता है ना तो पानी सब काउट रहे जाम है पुनः पानी पानी वे इंद्रिया कौन है जिनको लेकर के जाता है तो क्या उत्तर होगा जिन इंद्रियों के द्वारा दूसरे सेवन करता है उन इंद्रियों को लेकर जाता ठीक है जो इंद्रियों के द्वारा दूसरे सेवन करता है उनको लेकर तो हाँ अब देखो मन जो है ना वेदांत परिभाषा में बोला है कि मन इंद्री नहीं है उसमें क्या है विवरण काल मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं भानतिकार मन को इंद्रिय मानते हैं भानतिकार क्या है मन को इंद्रिय मानते हैं तो अब ये इसमें कांकर मत में दो बार सकती है का उनका का। तो अब ध्रांति कार के अनुसार इंद्री है इंद्री नहीं है लेकिन है ही उनके अनुसार उनके अनुसार ही चलते गीता भास्को भाषाकार में भी मन के लिए उनका है जीरो बता देना उनको पूछ लेना आप बारे में भाषाकार ने भी मन के लिए उनकी शब्द का सहयोग है ब्रह्मशु तो भी जो है ना एक शंकराचार्य में मन को इंद्री कहते हैं वहाँ तो कोई तो चीज नित्त नहीं बता ना। देते ना? है ना भ्रष्टाचार तो करते हैं भ्रष्टाचार तो करते हैं अलग अलग दो मत है उसमें क्या है काम वही होना है इंद्री को हो या मत को हो काम मन कर या धानिकार हो दोनों में काम मन को वही चलना है नाम देना मनो लेना मानो भगवान जैसे कहा है एवं से दे में विद्यमान आत्मा को जगह एवं से दे में विद्यमान आत्मा को भिन्न देव से भिन्न दे वा अपि उद्राम वुणाम न हम कक्ष जामूा न हम कक्ष पश्य जा यहाँ पर देखेंगे उद्रान उठित गुणान्विता के अभी ले लेंगे यहाँ उन ईस्थित वुणान्वित अब तो ये नहीं इस वाक्य में करता है अनुप्त क्रिया है और द्वितीय पर क्या है कर्म ही जिसके लिए भाष्यकार में एवं दिवस का है ना विम विद्यमान आत्मा तो देनाते हुए करते हुए तो उत्क्रांति या उत्पुन का परिख्यास करना दे का पूर्व से प्राप्त दे का पूर्व में परि पूर्व से प्राप्त दे का परिच् करना इस गति का लोग एक जैसा आशी कर देते हैं वही होता नहीं तो है हो जाएगा कुंभदय काम स्थितम कर देह में स्थित होते हुए स्क्रम हृदय में स्थित होते हुए भिन्यानम और भिन्यानम कर सबदादी के अनुभव करते हुए या सबदादी का अनुभव करते हुए सबदा के अनोख करते हुए अथवा गुणों के युक्त होते हुए गुण ऐसी लेना है यहाँ पर सब गुणों से कार्य शुभ दुख मोह है शुभ दुख मोह लिया गया है यहाँ पर गुणों के शुद्ध शुभ मोह का शुभ कुछ मोह रूप गुणों के युक्त सुख दुख मोह रूप गुणों से युप्त होते हुए से करते हुए हुए होते का अनुभव अथवा देश गुजारा लगायेंगे आत्मा को देश से भिन्न देखा थे ना उसको मैंने देख आत्मा को जिन्होंकि मनुष्य नहीं देख पाते हैं मनुष्य नहीं देख पाते हैं जब का समय हो दे काग करे आत्मा देखो तो उस समय जो है ना जो ज्ञानी महापुरुष है उनको मालूम होता है मेरा उसका ये अंतिम काल आ रहा है अंतिम काल और तो उपकमन करते हुए भी बहुत जानते है देह में निश्चित आत्मा को भी जानते हैं तब दादी काम नो करते समय भी आत्मा को जानते हैं है? और हमेशा भी आत्मा को जानते हैं किसी भी काम में जान नहीं जाते हैं लग जात मोट है युक्त मनुष्य नतंत कार्य नहीं जानते हैं मतलब साक्षात्कार नहीं करते हैं प्रत्यक्ष नहीं जान पाते मतलब अरे तो ज्ञान से सीधा कर कैसे क्योंकि ज्ञान रूप नेत्र वाले क्योंकि ज्ञान रूप नेत्र वाले मनुष्य उसको देखते हैं ज्ञान रूप नेत्र वाले मनुष्य तो साक्षात्कार करते हैं जिसका सब जानते हैं हमेशा चाहे है वो उत्क्रांति काल होल हो भोग काल हो जुम्मे से भी हमेशा जानते हैं वो ठीक है अब देखेंगे अर्थ देखेंगे चिंतन देहम पूर्वोपातम पूर्व पूर्व प्राप्त देगा क्या करते हुए पूर्व प्राप्त देगा क्या करते हुए स्थितम हुआ है न तो स्थितम करते हुए भुंजानम हुआ भुंजान का अर्थ है यहाँ तो पर उपलब्ध मानव भुंजानम का क्या उपलब्ध मानव उपलब्ध मानव का उपलब्धि करते हुए अनुभव करते हुए या भोगते हुए किसकी उपलब्ध हैं का अनुभव करते हुए में है तो तो फिर समास है कृतिया का अभी क्या उपाधि के कारण संयुक्त होता है एवं एनम एवं उत्तम पद इस प्रकार अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्त एवं एनम अत्यंत ज्ञान का विषय प्राप्त याषयता प्राप्त होने पर जब प्राप्त पद करना है तो गोचर पद गोचर का करना पड़ेगा अत्यंत ज्ञान की विषयता प्राप्त होने पर अथवा अत्यंत ज्ञान का विषय होने पर अत्यंत ज्ञान का विषय कब है हमेशा ज्ञानी के लिए अनेक अत्यंत ज्ञान का विषय है की अत्यंत ज्ञान का विषय होने पर भी अभी लगा है न एवं भूकंप अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्त एवं भूकंप अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्त अपी एनम इस प्रकार अत्यंत ज्ञान का विषय होने पर भी एनम से है ना इस आत्मा को विमुडा न अनपचन लग जाएगा न प्रचन्दू कर दिया अने है अनेक रामूा जिनु ढा कर दिया या अनेकोदा करके वि अनेक प्रकार के मोय आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते है और अनेक प्रकार के मोह युक्त साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं किस कारण से नहीं कर पाते हैं राष्ट्रकार बताते हैं दृष्ट तथा अदृश्य के विषय भोगों में बलात् आकर्षित हुए चित्त के कारण दृष्टि विषय विषय दृष्टि में तो दृष्टि अदृश्य विषय प्रयोग के विषय है न? या जिनको जिन विषयों को आकर नो कर सीखे हैं वो दृष्टि विषय जिनका मुंह नहीं किया है वो अदृश्य विषय ऐसा लगा लेना दृष्टि तथा अदृश्य विषय भोगों में बलात् चित्त के आकर्षित होने के कारण दिष्ट का अदृष्ट जितने भोगों में बनाप चित्रकर्षण होने के कारण अत्यंत मूर्ख मनुष्य आत्मा था का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं उत्तरा अहो कष्ट वर्षते बड़ा कष्ट है इस प्रकार भगवान खिप व्यक्त करते हैं भगवान करुणा व्यक्त करते है क्या अहो कष्ट और क्या अहो कष्ट वर्तते और बड़ा कष्ट है इस प्रकार भगवान करुणा करते हैं भगवान संबोधन तो है भगवान अनुपुर है नगवंत भगवान बनता ये तो पुनः प्रमाण जनित ज्ञान के साथ प्रमाण जन्म ज्ञान रूप शिक्षु वाले हैं प्रमाण है कर तो से शासन था तो, जो शासन जो ज्ञान रूप है ज्ञान किससे हुआ प्रमाण ऐसी ज्ञान हुआ कि ये आत्मा है ये आत्मा है की वे आदि अच्छे सदार्थ आत है आत्मा है और इनसे जिन्न इनका दृष्टा साक्षी प्रकाशक से ब्रह्म रूप से आत्मा है इस प्रकार विदेश है कितना जो शास कुमार जन्म ज्ञान रूप चक्शु वाले हैं ज्ञान के लेना है है ना सुना जो शास्त्र से जन्म ज्ञान रूप चुनु वाले हैं जो ज्ञान रूप चक्सु वाले महापुरुष एनम एन से लेना चंगा गुण जानूंगा गुणांतम ऐसी आत्मा का सत्संती सत्संती करात प्यार करते हैं ये तू है ना ऐसा तू ये ज्ञान सत्रता एक कहाँ आगे ज्ञान सत्रता तू ये किन्तु जो ज्ञान रूप से दृष्टिया करते विविध दृष्टि वाले या विवेक युक्त दृष्टि वाले विवेक युक्त या विवेक ज्ञान वाले समझ लेना जन्म ज्ञान रूप शु वाले के लिए ही विविध दृष्टिया करते है ठीक है ये तू ये प्रमाण ज्ञान कर विविध दृष्टि ऐसा लगा लेना तू ये प्रवार से है जो प्रवार से से वाले हैं के से जागरूकाल करते हैं बढ़ है। जाएगा तो हमेशा उसका आत्मा को हैं। अब ये आगे देखेंगे कुछ लोग योगिनेस्य आत्मनि अवस्थित पश्य आत्मनि अवस्थित यदन अ माना ना एनम की है। माना ना एनम अति अकतात्म नशंती अशेषा यतन अतितात्म नशंती अटेशन कैचि योगि ऐसा कर यतनता पश्य आत्मनि अवस्थित क्षा कैचित बाक्यकार की अवश्य नहीं आतु कुछ लोग उसे तो जोड़ने के लिए बाक्यकार में कहना है तू कैसे योगिना यंक आत्मन अवस्थितम एनम पश्यंतु कुछ योगी करते कुछ योगी यत्न करते हुए आत्मन अवस्थितम एनम पच्यंती आत्मनी कर धाकाल में किया है एनम तो एना आत्मान बुद्धि में स्थित आत्मा का साक्षात क्या करते हैं बुद्धि में स्थित आत्मा का करते हैं इन करते ये मन हुए स्थित इस आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। जब घट का ज्ञान घट का ज्ञान क्या है घटाचार बुद्धि की वृत्ति ही तो भट्ञान है ना? घटाचार बुद्धि की वृत्ति क्या है तो बुद्धि की बुद्धि जाकर विषय के आधार की हो जाती है इस प्रकार से वो बुद्धि में स्थित हो जाता है की होगी ना और आत्मा के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है वही करके आया की बुद्धि होती है तो क्या है कि वो बुद्धि समझ में बुद्धि आत्मा के आकार की होगी ना इसलिए क्या बोला गया बुद्धि होगी आत्माकार बुद्धि होने का मतलब ये है जिससे के आकार की न हो और किसी आकार की हो यही माना पड़ता है आत्मा तो निराकार है आत्मा को कोई आकार नहीं है वो आत्माकार कोई आकार नहीं है तो ब्रमाकार कैसे होगी और ब्रह्माकार की वृत्ति भी है ब्रह्म का ज्ञान है न ब्रह्म का ज्ञान है ब्रह्माकार ब्रह्म का कोई आकार ही नहीं है तो उसके आकार की बुद्धिवृत्ति होगी इसलिए ऐसा माना जाता है की कोई वृत्ति है अब वो बता दी जिससे के आकार की विलक्षण आकार की दिखती है उसको ब्रह्माचार की उसी से क्या होता है मुक्त होता है ब्रह्मज्ञान के बिना मुख्य होता है ब्रह्मज्ञान क्या है ब्रह्माचार की यहाँ पर लगती लद्बी कंसित इतना भाषा देख लेना ये यदन का यत्नम कर प्रतिनम करता प्रश्न करते हुए तो प्रश्न करते हुए ध्यानत्मकम श्रवण मनन मेरे ध्यान श्रवण मनन मेरी तथा प्रश्न करते हुए योगिना योगिनाकर्ष किया है समाही की चिक्षा तमाही के एकाद चित्त वाले जिनका चित्त का समाधान हो गया है जिनका चित्त स्थिर हो गया है एकाद चित्त वाले से लेना है प्रकृत प्रकृतम मतलब जिसका प्रकरण चल रहा है प्रकरण ऊपर से किसका चल रहा है आत्मा, आ, आत्मा का किसका चल रहा है आत्मा।, आत्मा।, आत्मा।, आत्मा का तो फिर ये से लेना है कि प्रकृतम प्रकम कि चल रहा है आत्मा का तो प्रकृतम आत्मानम तो ये प्रकृत आत्मा का पक्षम थी किस प्रकार साक्षात्कार करते हैं सप्तम की उपलब्ध है क्या किया है मतलब कर साक्षात्कार कर करते हैं किस प्रकार अयम अहम अपनी या मैं हूँ यहाँ मैं हूँ इस प्रकार कर साक्षात्कार करते हैं यह मतलब या मैं उन्हें मतलब इस प्रकार प्रत्यक्ष अपना करते हैं या मैं उन्हें इस प्रकार अपना साक्षात्कार करते हैं यहाँ आत्मनि का क्या है स्वस्थ आत्मनि का क्या है श्याम बुद्ध कि अपनी बुद्धि में ऐसा लगाएंगे समाहित में चित्रवर्ण करते हुए अपनी बुद्धि में स्थिति आत्मा का या मैं हूँ किस प्रकार का साक्षात्कार करते हैं अपनी बुद्धि में शिक्षित आत्मा किस का किस प्रकार साक्षात्कार करते हैं या मैं हूँ जैसे आप घटा दी तो वैसे ही नहीं कर साक्षात्कार करेंगे इस आत्मा ले मैं इसमें बता दीगा मैं हूँ इसमें साक्षातकार होता है तो जो मुद्दी कहते हैं उसे नहीं कर सकती है ये कहना ठीक है लेकिन मंदिर द्वारा उसका प्रत्यक्ष होता है मन से वगैरह विद्यार्थी गलतियाँ देते हैं उसका साक्षात्कार में ये सब समझते जो तो है जो पूर्ण प्रकाश रूप इनका उपयोग किसमें है आवरण के भी होने में इनका उपयोग है तो इसलिए क्या है जैसा साक्षात्कार में ये सभी साधन बनते हैं और जो छोटी चीज आपकी सब सुनूंगी पर्वत तो देखती कि नहीं देखती पर ज्ञान में साधन है कि नहीं सब साधन है ये नहीं कि उसके साथ इसका साक्षात्कार हो ही सकता है जरूरी क्या साक्षात्कार करेगी जो उस प्रकाश की जरूरत क्या जानेगी मतलब है ये जो प्रकाशित करते हैं मन बुद्धि आदि को उसका प्रकाशित करते हैं उसके बिना प्रकाशित नहीं करते हैं तो प्रकाशित करते हैं है ना जैसे पर्वत कैसे साक्षात्कार करती है कागर का कैसे साक्षात्कार करती है इस पर्वत को आप देख रहे हैं यही माना जाएगा ना नहीं समझ लेना महात्मा तुम नहीं तो फिर क्या है की ज्ञान के लोग सोचा है सबसे ना गर्ख हो जाएगा उसका साक्षात्कार होता है आगे देखेंगे यतंता अभ्री कंपी लेखने श्लोक यदनता अकतात्मा नश्यति अचेत यतनता अकतात्म नश्य अचेत लगा अकता अचेत यतंता अभी आगी आगी ना एनम न पश्य अचेत यतनता अभी एनम लगाइए यहाँ पर आपके साथ मान, हाँ, मान हाँ कहते हैं है। मतलब अपवित्र अंताकरण वाले या क्या कहेंगे अशुद्ध अंताकरण वाले है नाले कौन अत्यक्षा अत्यक्ष अभिवेखी अभिव्यक्तियाँ मलिन अंताकरण वाले अंगे की पुरुषा की यत्न करने पर भी करने पर भी प्रत्येक इसका नहीं कर पाते हैं ना? करते हैं मलिन अंताकरण वाले पुरुष कैसे अकेत का अमे अप्रतमाना करके मलिन अंताकरण वाले अकेक्ष अभिवेकी मलिन अंताकरण वाले अभवेकी पुरुष यदन का प्रणन में जान करने पर भी प्रणन में शिक्षा साक्षात कर पाते हैं और कौन कर पाते है समाई शिक्षा इसलिए शिष्य के समाधान की बड़ी जरूरत है आज तक खूब करते पढ़ाते होता कुछ नहीं है क्योंकि अतिकात्मा अकृतात्मा है ना और कहते हैं अकेता है इसके लिए होता है भगवान क्या कहते हैं योग सुधार कर रहे हैं तमारी शिक्षा तो शिक्ष के समाधान की और तुझना नहीं जब सदाचार हो न जो गीता में बोला गया देवी संपद जब देवी संपद का अर्जन हो शास्त्र हो नि सेवा हो पवित्र आचरण हो और अन्य भाव से भगवान का प्रतिक्रण हो तब कही होता है सब कहीं होता है ऐसे करने की भाषा है पवित्र आचरण भगवान पर कुछ सह ईश्वर का समर्पण सब हो जाता वो नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा ये आनंद नेता तो यहाँ साक्षी प्रमाणी है ना साक्षी प्रमाणों तो के साक्षर प्रमाणों के अनुसार श्रवण मन विधात्म करने पर भी है ना सात साक्षाधिकमाणों के अनुसार रूप मलन व्यासन रूप यावर्ण मलन रूप ये अनुसार श्रवण मनन रूप ये हाथ का आत्माना दर्श करते हैं हस्तकार आत्माना संस्कृत आत्माना कर्त होता है की संस्कार भी संक्रहण वाला संस्कार भी संताकरण वाला अर्थात सभी वाला अर्थात वाला संस्कार करते न भूमि का संस्कार कर दिया मतलब उससे झाड़ू लगा सं अंताकरण के संस्कार में मतलब क्या है अलग कर को अलग कर देना जैसा गीतर है उनको भी अलग कर देना तो उसका अर्थ है असंस्कृत अंताकरण वाले मतलब अपवित्र अंताकरण वाले मलिन अंताकरण वाले अग्रात माना करते हैं असंस्कृत आत्माना असंस्कृत आत्माना का भी अंत आगे आ रहा है क्या रहा है सफ का इंद्रिजैन क्या दुष्कृत अंक रहता तब और इंद्र के द्वारा है इंद्री जय विधन इंद्री जयकर प्राप्त करना सब तथा के द्वारा दुष्चरित्रपृत न होने वाले दुष्चरित ऐसी उपरत न होने वाले दुष्चरिता सम्रथा मतलब दुष्चरित ऐसी उपरत न होने वाले दुष्चरित्र से दुराचरण दुराचरण क्या है निष्ठा भाषा क्या है ये सब क्या है की जो शरीब है दुराचार है तो दुराचार से, तो से उपरत न होने वाले तो दुराचार से उपरत न होने वाले जो कि से चार से सब है ना दुराचार से उपरत न होने वाले दुराचार से उपरत किसके द्वारा हुआ जा सकता है सब के द्वारा सब बहुत जरूरी है सब कोई करना नहीं कहता है जाले के दिनों में जो है न गंगा स्नान करे तब हो गया अगर जल को गर्म करके स्नान कर लिया और भोग हो गया है ना वो जातु जीवन की सहाना क्या है और सा तो तो को कष्ट देना सब शरीर को कष्ट देना था जीवन में खड़ा होना ही चाहिए नहीं रह सकते हैं है दे तो खाना पीना सब भोगी जो है रतना का भोग है नहीं भोजन करना दे दे दे अब देखे तक और इंद्री के द्वारा से दुष्परित उत्माना दुष्परिता अनुप्रता है अशांत जलपात माना अशांत और घमंड वाले अशांत और घमंड कैसे अशांत और घमंडी है वो अशांत रहते हैं और अंदर से घमंड ंडी व्यक्ति ये किसका छोड़ गया समाना का शास्त्रादी प्रमाणों के अनुसार प्रमाणाधिक रूप प्रश्न करने पर कर भी न नीचे इसका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं का अतिष्का है अभिवेकी ने रूप इसका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं अच्छा अब अविवेकी नहीं कर पाते हैं कौन करते हैं योगी विवेकी तो और ज्ञान चस्कू वाले दोनों दवाही किसने में ज्ञान चस्कू से रही विनू कौन होगा सचेत आत्मा और अच्छे आत्मा यह कदम सर्वोक्ष और भक्त मी अगर बेदान पर जाता हे कम दम है ना याद है किसी को अंतर तो लक्षण है अंतर इंद्रिय निग्रह किसी कहते हैं अंतर इंदी के निग्रह को कहते हैं अंतर इंदी कौन है तो जो वेदांत भाषा का लक्षण लिख रहा है उसका ले तो नहीं है अंतर तो इंदली लिख रहा क्या है अंतर इंग्लिश अंतर क्या बोलना तो इन अंतर हिंदी बोल रहा है ना तो भी उसका उसका फिर उत्तर नहीं चाहिए अपने पीछे उसको पता नहीं हुआ वहाँ बोलता है हिंदी नहीं वहाँ इंग्लिश बहुत लिख रहा है अस्पताल में कहाँ पाया जाए आपको देखो ना देखो सर निकालिए तीन सौ पंद्रह यहाँ निकालिए तीन सौ छब्बीस पेज निकालो तीन सौ छब्बीस पेज में चतुर्दश है मिलेगा आपको सर्वेन्द्रीय गुणावासम सर्वेन्द्रीय इसका हस्तना सर्वेन्द्रीय गुणावासम सर्वेंद्री में समाज से सर्वाणी कर्म जा रहे है अब इंद्रिया कौन है स्रोतराजी बुद्धिन्द्री है स्रोत राजी पास ज्ञानेन्द्रीय बुद्धिंद्री कर ज्ञानेन्द्री और कर्मेंद्री आख्यान है ना स्रोतराजी ज्ञानेन्द्रीय और कर्मेंद्री और अंकाक्षण हुए कौन बुद्धि और मन तो ये भी उपाधि के समान होने से जैसे जे की उपाधि इंद्रियां हैं वैसी जय की उपाधि ज्ञान इंद्रिय और सर्वेंद्रीय है ना वैसे कौन है बुद्धि और मन और क्या कहते हैं सर्वेंद्रीय ज्ञान बोल दिया ना सभी इंद्रियों के ग्रहण से इनका भी ग्रहण होता है शिक्षा बुद्धि और मन का ये भाष्यकार कहते हैं अच्छा और आगे भी देखना चरण तो, तो ना इंद्रो भी है तो ना स्पष्ट या उसको भी ने हो गया है कोई बात अब हम आपको पता चलिए समय नहीं है इंद्रियाणी दृष्टि एकमचा एकम तो एक तो? और एकम में तो लोग बोल देंगे कि एक से लिया है ऐसा हाँ नहीं नहीं मतलब वो ऐसा है ना इंद्रिया और एकमचा मेरी बातें को भाष्यकार ने क्या लिखा है इंद्रियानी एकम चल मना एकादशन है ना निकादश इंद्रिया तो भगवान ने कही है लेकिन वो लोग बोल देंगे कि ऐसा देखो महाभूत महाभूत कितने पांच पांच अहंकार एक बुद्धि एक अभ्यक्त एक इंद्रिया दस और एक कौन होगा मन यदि यहाँ चतुर्म लोग बोल लेंगे कि तो की इंद्रियाणी दो वचन है तो दस के साथ हमें होगा एक को एक के साथ हमें नहीं नहीं। लेकिन ध्यान देना एक का फिर नाम भगवान ने सब नाम दे दिया महाभूत नाम दे दिया अहंकार नाम दे दिया बुद्धि नाम दे दिया है ना अभ्यक्त नाम दे दिया इंद्री नाम दे दिया तो एक के लिए कोई अलग नाम नहीं दिया है ना सरल देता शब्द तो भाष्यकाल में नहीं कहा है ना तो इंद्रियाणी के सम्बन्ध उसके साथ ही करना पड़ेगा जो अलग नाम दे रहे हैं ना महाभूतानी अहंकारा एक के लिए कोई अलग नाम तो नहीं कह रहे है न इंद्रियाणी करने लगाया है ना के उसका भी होगा। और ऊर्जा निगर का परेशानी होती है है बात नार्क का ज्ञान मानता है ना वो उसके सामने आती है इसलिए ऐसा कुछ कहान है यद कदम सर्व सौभाम वही वेदांत परिभाषा का ही ज्ञान रखना है जो उसने समय का लक्षण किया है ना उनकी विरोधी रहता है यद पदम सर्वस्वभा अग्नि आदित्याम ज्योति न अव्य थे लगायेंगे सर्वस्व अग्नि क्या है अग्नि ज्योतिवती जब पदम न अवभाष्य थे सब का प्रकाशक होने पर प्रकाशक कौन है अग्नि आदित्यादि ज्योति आदि अग्नि भी ज्योति है आदित्य भी ज्योति है आदि सबको प्रकाशित करता है ना और अग्नि के सामने जो जो जायेगा सब प्रकाशित हो जाएगा तो सब को प्रकाशित करने वाला होने पर भी अग्नि और आदित्या रूप और ज्योतिया से जिस पद को प्रकाशित नहीं करतीं। समझ करती है का प्रकाशक होने पर भी अग्नि आदित्यागी रूप ज्योतियाँ जिस पद को प्रकाशित नहीं करती हैं। तथा पदम सद परिमाणित अव्या है ना पद का अन्वेषण करना चाहिए तो वही आंसू आ गया आ गया पद का प्रकाशक होने पर भी अग्नि आदि रूप ज्योतियाँ जिस पद को प्रकाशित नहीं करती हैं क्या यह प्राप्त याप्ता और जिस पद को प्राप्त किए हुए जिस पद को प्राप्त किए हुए पुनः संसार आदि निवर्तन से पुनः संसार की ओर <centralized blazina> नहीं लोचते हैं क्या यह प्राप्त मुमुखवा ये ना यदम और जिस पद को प्राप्त किए हुए मुमुक्न संसार की ओर नहीं सोचते है येदम उगा उगा कौन सी लगाएंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ध्यान देंगे घटाकाशादया इव आकाश से अंका जिस प्रकार घटाकाश आदि आकाश के अंक घटाकाश आदि से सरकाश मठा काश ले लेंगे ले ना जिस प्रकार घटा का घटाकाश कर्क और मठा काश आदि आकाश से हमसे है उसी प्रकार उसी प्रकार उपाधि अनुक्रेदी माना उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न होने वाले जीव या उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न होने वाले जीव उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न होने वाले जीव यक्ष पदक से अंक पद से जिस तरीके द्वारा लगाएंगे घटा काशा गया आकाश के में जिस प्रकार घटा का आकाश के अंत है उसी प्रकार के वेद ऐसी भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले जिस के अंत में जिस तरीके कर लेना क्या घटाकाश आगया लग जाएगा अब ध्यान देना उस पद का उसमें सर्वात्मको जो पद क्या है सबका आत्मा है वो पद का है सबका तो उसका सर्वात्मको और सर्व्यवहारा सदत्व और सभी व्यवहारा का आश्रय सभी व्यवहार का जब सब कुछ परमात्मा ही है तो, तो व्यवहार को सभी प्रकार के व्यवहार तो का आश्रय नहीं होगा परमात्मा सब कुछ वही है कि उसका सर्वात्मक और सर्व्यवहार आश्रय सर्व्यवहार सब्त सदत् सर्वात्म का सर्व्यवहारा पदस्तम उस पद का सर्वात्मक तथा सर्व्यवहार आश्रय कहने की इच्छा वाले भगवान सर्व्यवहारा कहने की इच्छा वाले भगवान चार श्लोकों के द्वारा विभूति के संक्षेप को कहते हैं या चार श्लोकों के द्वारा संक्षेप के विभूति को हाँ भगवान कहते हैं उसके सर्वात्म को कहने की इच्छा वाले हैं है है, और सर्व्यवहारास्व को कहने की इच्छा वाले हैं ओम ओर्ण मदम ओण ओणम